प्रात जागे उर घुराए पूछा मत सब सचिव बोलाए कह बेग का करिय उपाय जाम कह पद सिर नाय सुनसर्वज्ञ सकल उरबासी बुधबल तेज धर्म गुण राशि मंत्र जमत नुसारा दूत पठाइया बाली कुमाराम यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए जाम ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा हे hey सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए मंत्र सबके मनमाना अंगद कृपा निधान बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहुता मम कामा बहुत बुझाय तुम ही कहो कहू परम चतुर में जानत हऊँ काजू हमारा सुहित होई रिपुसन बत हुतक सोई यह अच्छी सलाह सबके मन में जज गई कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो प्रभु आज्ञा आज्ञाधरशीष चरण बंदे अंगदठ सुुन सागर ये राम कृपा जा पर करो स्वयं सिद्ध सब काज नाथ सबका आदर दियचार जुबराज तन पुलित हरषि दिय प्रभु के आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले हे भगवान श्री रामचंद्र जी आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलखित हो गया बंदि चरण उर धरि प्रभुताये अंगद चले चलऊ सब नये प्रभु प्रताप उर सहजय शुरा बाल सुत बंका पैठत रावण कर बेटा खेलत रहास हो गए बेटा बात ही बात कर सब बढ़िया आए जुगल यतुल तरुण आये चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धर कर अंगद सब को सिर नवाकर चले प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहा खेल रहा था बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतूलनी बलवान थे और फिर दोनों की अवस्था थी तही अंगद कहु गहि पदपट के वो भूमि भवाए निश्चर कर देखे भट भारी जहाँ तह चले न कहीं पुकारी। एक एक समुझता चुप करी नगर आवा का उसने अंगद पर लात उठाई अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां जहाँ तहाँ भाग चले वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया है अब धो कहा करे ही कर तारा अति सभी तब करही बिचारा बिन पूछे मगुदेही दिखाय जही भी लोक सुई जाय सुखाय दरबार तब सुमिर राम पद कंज देर बेर सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी अहड़ी स्थान से इधर उधर देखने लगे